की आई एटी एन सी इए आटी द्वारा प्रस्तुते कक्षा छे की हिंदी की पाठे पुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्शक है नादान दोस्त केशव के घर गार्डनिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे केशव और उसकी बहन शामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता दूध और जलेबी की शुद्ध भी ना रहती थी दोनों के दिल में तरह-तरह के सवाल उठते अंडे कितने बड़े होंगे किस रंग के होंगे कितने होंगी क्या खाते होंगे उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे बच्चों के पर कैसे निकलेंगे घोसला कैसा है लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे श्यामा कहती क्यों भैया बच्चे निकलकर फिर से उड़ जाएंगे केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता नहीं री पगली पहले पर निकलेंगे बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी <laughs> केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था इस तरह 3-4 दिन गुजर गए दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन-दिन बढ़ती जाती थी अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ चिड़िया बेचारे इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे गरीब बच्चे भूख के मारे चू-चू करके मर जाएंगे इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे क्या करें हां दाना रख देते हैं और पानी भी रख देंगे हां भैया यह तो ठीक है दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए श्यामा क्यों भैया बच्चों को धूप ना लगती होगी हां केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे ऊपर छाया भी तो कोई नहीं क्या करें हां <laughs> आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे भैया मैं भी करूं श्यामा मां की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई भैया मैं भी करूं रुक्जा पहले मुझे साफ तो करने दे केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा अब छानने के लिए कपड़ा कहां से आए फिर उपर पगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़िया खड़ी होंगी कैसे क्या करूं क्या करूं केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा आखिर कार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ अम्मा जी को मत दिखाना वो तो बीच से फटी हुई है उसमें से धूप ना जाएगी केशव ने झुंझलाकर कहा ओफो तू टोकरी तो ला मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा ठीक है भैया श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई <laughs> ये लो भैया केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया हां और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा तब कैसे डूब जाएगी श्यामा ने दिल में सोचा भैया कितने चालाक हैं गर्मी के दिन थे बाबूजी दफ्तर गए हुए थे चलो लेटो लेटो सो ओहो बाहर बहुत गर्मी है अब लेटो आंखें बंद करो चल लेटो सो जाओ सो जाओ अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहां <laughs> अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आखें बंद किये मौके का इंतजार कर रहे थे जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो।, जो।, जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई दोनों चुपके से उठे चल चल उठे माँ सो गई है ठीक है भाई है और बहुत धीर इसे दर्वाजे की सिटक नी खोल कर बाहर निकलाए अंडों की हिफाज़त की तैयारिया होने लगी केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया कि लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा शर्मा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था फिर या ओ ओ ओ ओ उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था दोनों हाथों से कार्नेस पकड़ लेता और शमा को दबी आवाज से डांटता अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा <laughs> पकड़ तो रही हूं मगर बेचारी शमा का दिल तो ऊपर कार्नेस पर था बार-बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते केशव ने जो ही कामस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं केशव ने देखा गार्डनेस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हैं जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है श्यामा ने नीचे से पूछा क्या बच्चे हैं भैया तीन अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं दिखा दूंगा पहले जरा चथड़े ले आ नीचे बिछा दूं बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं ठीक है भैया श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई यह लो केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे पीरे से उस पर रख दिए श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया दिखा दूंगा पहले जरा वह टोकरी तो दे दो ऊपर छाया कर दूं श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी ये लो और बोली अब तुम उतर आओ मैं भी तो देखूं केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा जा दाना और पानी की प्याली लेया मैं उतर आओं तो तुझे दिखा दूंगा शामा प्याली और चावल भी लाई केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़े रख दी और आहिस्ता से उतर आया शामा ने गिड़ गिड़ा कर कहा अब हमको भी चड़ा दो भाईया तू गिर ना गिरूंगी भैया तुम नीचे से पकड़े रहना ना, ना भैया कहीं तू गिरगिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगे कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था <laughs> क्या करेगी देखकर अब अंडे बड़े आराम से हैं जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे सच <laughs> चिड़िया बार-बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती स्टूल उठाकर कमरे में रखाया चौकी जहां की थी वहां रख दी श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया मां मां जी से कह दूँगी अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा कह देता हूं तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते हो जाते हो जाते देख लेना मैं कह दूंगी मैं कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा ओह तुम दोनों बाहर कब निकल आए मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना किसने की बाड़ खोला अम्मा जी की बाड़ केशव ने खोला था लेकिन श्यामा ने मां से यह बात नहीं कही उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे ना दिखाए थे इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता शायद दोनों ही बातें थीं हर गर्मी है लू लग जाए कि बीमार हो जाओगे चलो लेटो सो जाओ चलो आंखें बंद करो चल चल शामा मेरी बेटी कहना मानेगी चल जाओ आंखें बंद शाबाश शाबाश दोनों सो जाओ मां ने दोनों को डांट डपटकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे-धीरे उन्हें पंखा झलने लगी शाबाश शाबाश सो जाओ अभी सिर्फ 2 बजे थे बाहर तेज लू चल रही थी आ, अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी दादी यकायक शाम की नींद खुली किवाड़ खुले हुए थे वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी टोकरी का पता न था संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली भैया भैया भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं बच्चे उड़ गए हैं क्या केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है उसके चेहरे का रंग उड़ गया सेमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा श्यामा ने पूछा बच्चे कहां उड़ गए भैया केशव ने करुण स्वर में कहा अंडे तो फूट गए और बच्चे कहां गए तेरे सर में देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है वैसे तो दो चार दिनों में बच्चे बन जाते मां ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो श्यामा ने कहा अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं मां ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए बोली इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी मां ने केशव से पूछा क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा तू वहां पहुंचा कैसे चौकी पर स्टूल रख के चढ़े मां जी तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी तुमने तो कहा था तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़ियों ने अंडे गिरा दिये अम्मा जी और क्या करती केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा हाँ? हाई हाई तीन जाने ले ली दुष्ट ने केशव रोनी सूरत बना कर बोला मैंने तो अंडो को सिर्फ गद्धी पर रखा था अम्मा जी <laughs> मा को हसी आ गई मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला इसे याद कर वो कभी-कभी रो पड़ता था चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी नादान दोस्त अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन संजय कुमार सुमन निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख मुंशी प्रेमचंद कलाकार नीरज यादव और सादिया खान बाल कलाकार अर्पित और तिपता ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी और बटिलेंगलिंग दो निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन